शिव पुराण उमा संहिता देवताओं का गर्भ दूर करने के लिए तेजा पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव मुनियों ने कहा संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूजी भोनेश्वरी उमा के दिन से सरस्वती प्रकट हुई थी अवतार का पुनः वर्णन कीजिए वे देवी परब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है सूर्य ने कहा तपस्वी मुनियों आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई इससे देवताओं को अपनी सूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं धन्यवाद के योग्य हैं असुर हमारा क्या कर लेंगे वे हम लोगों का अत्यंत प्रभाव देखकर हो भाग चलो। भाग चलो चलो कहते हुए देख लोक में घुस गए हमारा बल अद्भुत है हमें आश्चर्यजनक तेज है हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है अहो देवताओं का कैसा सौभाग्य है इस प्रकार वे जहाँ तहाँ ढींग लगे तदनंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ जो पहले कभी देखने में नहीं आया था उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए वे रूंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे यह क्या है यह क्या है उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है जो देवता का अभिमान पूर्ण अभिमान पूर्ण करने वाला है उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेजकुंज के निकट गए तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा अजय तुम कौन हो उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायुदेवता अभिमानपूर्वक बोले मैं वायु हूँ संपूर्ण जगत का प्राण हूँ मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही जय स्थावर जंगम रूप सारा जगत औोतप्रोत है मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूं। तब उस महातेज ने कहा वायु यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह त्रिन रखा हुआ है इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी परंतु वह का अपने स्थान से तिल भर भी न हटा इसलिए वायुदेव लज्जित हो गए वे हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहाँ का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया वे बोले देवेंद्र हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा जब वे उसे जानने में समर्थ न हो सके तब इंद्र स्वयं गए इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्सहतेज तत्काल अदृश्य हो गया इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वरी की मैं शरण लेता हूँ सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहाँ प्रकट हुई वे उस तेजह पुंज के बीच में विराज रही थी अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को स्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात पर परमात्मा ही हूँ वे चार हाथों में क्रमशः वर पास अंकुश और अभय धारण किए थी श्रुतियाँ साकार होकर उनकी सेवा करती थी वे बड़ी रमणी दिखती थीं तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थे लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था वे कोटि कोटि कंदर्भों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी सबके अंतर आमनी समस्त भूतों की साक्षिणी तथा परब्रह्म परब्रह्मस्वरूपणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा